जिस समय अत्यंत दुर्भेद वजह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यू के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई और हेमुनि उसके बाद शिवजी के प्रभाव से प्रमदगणों की विजय हुई यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और यह विचार करने लगा की मेरे विजय किस प्रकार होगी इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया परम नितिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके यह कहने लगा अंधक बोला हे भगवान हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं हे देव आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर विष्णु आदि देवताओं को तथा उनके अनुचरों को क्षुद्ध तीर्ण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और करुण से सर पर डरते रहते हैं आपके अनुग्रह से प्रमतों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद वजव्यूह में प्रवेश किया हे भार्गव, हम लोग आपके शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्धस्थल में निशंक विचरण करते हैं हे वीर से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की भी आप रक्षा करें मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी प्रमत गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हु आदि मेरे गणों को देखिए आपने पूर्वकाल में सहस्त्रों वर्ष पर्यत तुषाग्निजन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था अब उसके उपयोग का समय आ गया है हे भार्गव इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें जिससे सभी प्रमत आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखें सनत कुमार बोले इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे दुखी मन से विचार करने लगे मुझे इस समय क्या करना चाहिए मेरा कल्याण कैसे हो इन मृतुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है यह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है अतः इसका उपयोग शिव जी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य जी ने उसकी आज्ञा अंगीकार कर ली इसके बाद शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर हंस हो, शुक्राचार्य ने दैत्यराज से पूछा हे दात आपने जो कहा सब सत्य ही है मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाग्निजन्य धूम को पीकर शिवजी से इस विद्या को प्राप्त किया था जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार, प्रकार मुरझाई हुई फसल को मेघ जीवित कर देता है आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य वन रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो जाएंगे सनत कुमार बोले अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिवजी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्तिकाल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है तब आदि को पुनः पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथगणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथगण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देख अत्यंत विस्मित हो गए शिला नंदेश्वर अमर शुक्त हो शिव के समीप गए किया है हे इश, हमारे उन सभी कार्यो को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया एक, -एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम जीवित कर दिया हे महेश यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम की विजय किस प्रकार संभव है शिवजी बोले हे नंदी तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लाता है शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यो की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे बड़े बड़े दैत्य पाश खड़क वृक्ष पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे बलवान नंदेश्वर ने दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरभ हाथी को पकड़ लेता है तब ढीले वस्त्र वाले बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाथ करते हुए उनके पीछे दौड़े दैतेन्द्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र शूल तलवार पशु तीक्ष्ण चक्र पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शत्रुओं को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिव के पास चले आए तब प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे शिवजी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सोन से रहित हाथी अंधक ने हंड दुहुंड तो आदि दैत्यो से इस प्रकार कहा अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए उस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का ओज, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गए हम लोगों को धिकार है जो कि हम कुलपुज, परम कुलीन सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना अवलंब किए उन वीर शत्रु प्रमथ के साथ युद्ध करो गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमतगणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा लेता है यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिवजी के शरीर से निकल जाएं। अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमद गणों से कहने लगे आयु के शेष रहने पर प्रमथ गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध में छोड़कर भागने से क्या लाभ अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधतामिस्त नर्क में गिरते हैं युद्ध भूमि से भागने वाले अपयी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरातीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्थान से क्या इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार करते दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमत गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे युद्ध में उन्होंने बाण घड़क वज्र भयंकर श्रीमुख भूषुंडी भिन्दीपाल शक्ति भाला पशु खटवांग पटिश त्रिशूल दंड एवं मूसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संघार किया उस समय खींचे जाते हुए धनुष छोड़े जाते हुए बाणु चलाए जाते हुए भिंदी पालों एवं भूषणियों का शब्द हो रहा था रण की तुरही के निनाद, हाथियों के चिंघाड़ तथा घोड़ों की हिमहिनाहटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा वहां हाथी घोड़ों की घोड़ ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे जिनसे ध्वज एवं पताकाए टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई हाथी घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्चित हो गई उसके बाद नंदी आदि प्रमथगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिव गणों पर झपट पड़ा अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा पवन से जल रहित आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक, -एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें कर दिया। तब बलिवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिके गणेश नंदेश्वर सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिव जी के वीर प्रमथ तथा महाबलीगण उठे और क्रुद हो युद्ध करने लगे उस समय गणेश स्कंद नंदी सोमनदी नैगमय एवं वैशाख आदि उग्रगणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी नेत्रहीन कर दिया उस समय असुरों और प्रमथगणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित सप्त लोगों को एवं ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा उन शुक्र ने शिवजी के उधर में चारों ओर सौ वर्ष पर्यत घूमते हुए भी कहीं भी कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता तब शिवजी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुल्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजी के उधर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र अर्थात वीर रूप से बाहर निकले और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया तब लिंग से रूप में निकलते हुए शुक्र को देखकर दयासागर शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे हे भ्रिगुनंदन आप मेरे लिंग से वीर रूप में निकले हैं इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए आप जाइए शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है